हो चार जने ये है तुम भी इसी में रह जाओ उनके लिए रिक्ता तिथि है रिक्ता तिथि माने बिल्कुल खाली नवमी तिथि है और शुक्ल पक्ष है भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण पक्ष में आए उनका नाम भी कृष्ण हुआ और वर्षा ऋतु और कृष्ण पक्ष और रात्रि और ये ऋतुराज मधुमास शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि और दिन में हो आ, बिल्कुल दिन में मध्याह्न में ये प्रकट हुए कर्कट लग्न में और पुनर्वसुन नक्षत्र था पांच ग्रह उच चुके थे और सूर्य मेष पर थे माने मेष की संक्रांति लग चुकी थी और फूलों की वर्षा हो रही थी इसी में जगन्नाथ सनातन परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र का आदिर्भाव हुआ नीलोत्पल दल श्यात बासा चतुर्भुज जलजारुण नेत्र कुंडल मंडित सहस्रार क्रती का सीरीटी कुंचितलक शंख चक्र गा पद्म बनमालाराजिता भगवान प्रकट हुए जगन्नाथ भगवान श्री रामचंद्र का परमात्मा का आदर्भाव हुआ नील कमल के समान ताजे ताजे खिले हुए नील कमल के समान सांरे और पीतांबर धारण किए हुए चार उनकी भुजा और रक्त कमल के समान बड़ी बड़े सुंदर सुंदर उनके नेत्र और कुंडल आदि धारण किए हुए आभूषण और हजार हजार सूरज के समान उनकी चमक सिर पर किरीती और कुंचित उनकी अलकें घुरा अद्भुत बालक का जन्म हुआ दुनिया में ऐसा कोई बालक तो पैदा नहीं होता होगा जो पहले ऐसी शंख चक्र गदा पद्म बनमाला धारण करके पैदा होता हो और अनुग्रह के रेंदु सूचक मित्र चंद्रिका मुस्करा रहे हैं मुस्कुराते हुए भगवान आए क्यों मुस्करा रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में एक चंद्रमा रहता है वो चंद्रमा क्या है का अनुग्रह है अनुग्रह रूप जो चंद्रमा है उसको सूचित करने के लिए मुस्कान है और बड़े बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ी उनकी आँखें है करुणारस ऐसी संपूर्ण और श्री बसहार के उरादी से आभूषित हैं। इनको देख करके तो कौशल्या आश्चर्य चकित हो गई, विस्मय आकुल हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आनंद के आंसू आ गए और नारायण फिर कौशल्या ने भगवान की सुची की देव देव नमस्ते शंख चक्र प्रभु आपके चरणों में नमस्कार है और अब ये प्रसंग आपको तो, आएंगा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 प्रभु साक्षात प्रबोध सम कुमारे ब्रह्न लीला ललित लरिंगिताक्ष विस्तार सांवृद्धुज्वल विमल ऋचि मया विलास श्री मन मनात्म भाव पुारिगिरी संभूता श्रीरामणवसंता सद चार बाग ऐसी लेकर और यहाँ सब सिद्धांतों का सूक्ष्म दृष्टि से पर्यालोचन किया जाए तो यही निकलता है कि जो वस्तु है उसका प्रत्यक्ष होना आवश्यक है केवल तो इंद्रिय प्रत्यक्ष को चार भाग मानता है केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष को नहीं मानस प्रत्यक्ष को भी जोगी मानते हैं जोगी मानस और इंद्रिय दोनों मानस उन उन नहीं आई बौद्ध इंद्रिय और बहुत दोनों प्रत्यक्ष मानते हैं मानस प्रत्यक्ष वेदांति लोग आत्म प्रत्यक्ष विद्या की से ऐसी आत्मत्माणा जो अपरोक्ष साक्षात्कार होता है वो भी प्रत्यक्ष ईश्वर यदि है तो उसका अपरोक्ष साक्षात्कार होना ही चाहिए यदि वो कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ता एक तो केवल आंख बंद करके अंधेरे में मानने की चीज हो जाएगी ईश्वर जिसको हम महाप्रकाश रूप कहते हैं वो जल्दी अंधकार में देखने की चीज रह गई तो क्या है भगवान श्री रामचंद्र शरथ कौशल्यादाथराधा कौशल्या शुद्ध तो बुद्धि दशरथ शुद्ध मन और उनकी इंद्रियों के सामने भगवान श्री राम का साक्षात अवतरण कौशल्या विस्मया कुल। कुला दृष्टवा तम परमात्म कौसल्यास्मया कुला हर्षाश्रुपूर्ण नयना नवा प्राण यदिब्रवीत परमात्मा और आंखों के सामने कौशल्या आश्चर्य पश्य कश्य आश्चर्य आश्चर्य आँखों में प्रेम के आंसू आनंद के आंसू स्तुति की श्री शंख चक्र गाधारी देवदेव आपको नमस्कार आप परमात्मा हैं अच्छुत हैं अनंत हैं पूर्ण है पुरुषोत्तम है वसंत गोचरम वाचाम बुद्धियादी नाम अतियो आप वाणी के विषय नहीं हैं आप बुद्धियादी के भी विषय नहीं हैं अतिय हैं वेद लोग आपको सत्ता मात्र ज्ञान ही विग्रह बचाते हैं ज्ञान मात्र ही ये जो हमारे ज्ञान में स्त्री है ये पुरुष है ये सब ज्ञान में कूड़ा भरा हुआ है आकार को और वासना को छोड़ दो जो जानना मात्र है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है ज्ञान ही विग्रह ज्ञान मात्र ही उसकी सत्ता है उसका विग्रह है सत्ता ही उसका स्वरूप है जो, जो लोग प्रमाण के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं मानते हैं या प्रमाण का उपयोग साक्षात्कार में नहीं करते हैं, है वे लोग केवल कल्पना के परमेश्वर को जानते हैं वेद वाक्य के द्वारा परमात्मा का ज्ञान हो रहा है <laughs> वही परमात्मा जो उसके भीतर माया है। माया क्या होती है की परमात्मा में स्वयं तो, तो आत्मा में स्वयं तो दृश्य होने की योग्यता नहीं है लेकिन देखने देखे बिना उदय नहीं सकता देखना उसका स्वभाव है और देखे जाने की योग्यता नहीं है। तो देखने की तो हो इच्छा और देखा जाए नहीं तो बीच में माया नाम की एक चीज आकाश खड़ी हो जाती है तो ये यही माया से विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है वो सत्वादी गुण संयुक्त होकर सृष्टि स्थिति प्रलय करता है और स्वभाव में बिल्कुल निर्मल रहता है करता हुआ भी करता नहीं है अब ये वेदांति समझाएंगे कि कैसे अविव्यासी दृष्टि से लोक दृष्टि से वो करता है परंतु तत्व तो दृष्टि से करता नहीं है। न गन गसी मालूम पड़ता है चल रहा है परंतु जहाँ ना हो वहाँ जाए जहाँ से हटे वहाँ जाए परमात्मा कहीं से हट के कहीं जाएगा नहीं इसलिए परमात्मा यदि ऐसा हो कि यहाँ गया और वहाँ गया और यहाँ से गया और वहाँ से गया तो वो कैसा परमात्मा होगा इसलिए मालूम तो पड़ेगा कि परमात्मा चल रहा है लेकिन एक रकम से भी चलता हुआ भी नहीं चलता है माने लोगों की नज़र से चलता हुआ भी दरअसल वस्तुतः नहीं चलता है तो सुनता हुआ सा हो के भी पश्चप चु सत्त करना सी वेद्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने पग बिन चले सुना बिन उकाना कर बिन कर्म करे बिना आनंद रहे तो अब प्राणो यमुना शुद्धा इत्यादि श्रुतिर वेद बारम्बारेद का उदाहरण देते है असल में आज नित्य अपरोक्ष वस्तु भी यदि अज्ञात हो गए तो उसके ज्ञापन के लिए वेद के सिवाय और कोई उपाय न आँख बंद करने से मालूम पड़ेगा न सातवें आसमान की कल्पना करने ऐसी मालूम पड़ेगा यदि वो सदा अपरोक्ष रह करके देश काल उस पर अपरिक्षण रह करके अभी है यही है यही है अपना आप ही है तो सिवाय वेद वाक्य द्वारा उसकी अज्ञातता को निवृत्त कर दिया जाए ज्ञान को मिटा दिया जाए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है तो अप्राण है माने निष्क्रिय है अमना है माने निर्वासन निसंकल्प है शुद्ध माने निर्माय है अब प्राणो ही यमुना शुभ्र इत्यादि श्रुतिर प्रवीत सबके के भीतर समरूप सम से विद्यमान है परन्तु तिष्ठन न, न लक्ष्य ऐसी एक ही मिठाई से गोली बनी होए सब परंतु कोई बच्चा कहे कि लाल में लाल ज्यादा बढ़िया है हरी ज्यादा बढ़िया है पीली ज्यादा बढ़िया है तो वो बच्चे का ख्याल है मिठाई तो सब में एक ही है सब में एक ही परमात्मा रह रहा है परंतु दिखाई नहीं पड़ता है पृष्ठन नबीन लक्ष्य से क्योंकि मनुष्य का चित्त अंधकार से ग्रस्त हो गया है जो अच्छी मेधा वाले पुरुष हैं उनके लिए प्रकट है और उनको मालूम पड़ता है कि तुम्हारे पेट में गोटी कोटी ब्रह्मांड है जाके कोटि कोटी ब्रह्मंडा वो आप हो ये तो लोगों को एक धोखा तरीका ही होता है कि तुम मेरे पेट से पैदा हुए हो परंतु असल में तुम भगवान अपने भक्तों के पर्वत ये बात आज देखने में आई कि भगवान स्वश होने की। पर भी भक्त तो दिवस है आज इसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ ये आपकी भक्त तो प्रसन्नता है जो आप हमारे उधर से प्रकट हुए हो मैं संसार सागर में डूब रही हूँ ये मेरा पति है ये पुत्र है ये धन है इसमें मैं तुम्हारी माया से भटक रही हूँ आज तुम्हारे चरणों में आई हूँ हे प्रभु ये जो तुम्हारा रूप है ये सदा हमारे मन में रहे और माया मुझको अपने काबू में कभी न कर सके क्योंकि वो सारे विश्व को मोहित कर लेती है हे विश्वात्मन उपसम्भर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम यही अदी भागवत हे विश्वात्मा आप इस अलौकिक रूप को समेट लीजिए और, ली और महानंद बाल भाव का दर्शन कीजिए सुकुमार बालक भाव को मैं देखना चाहती हूँ ललिता लिंगना लापी संशिया मिटक समा तुम्हारा प्यारा प्यारा मीठा मीठा आलिंगन करके साथी से लगा के तुमसे मीठी मीठी बात करके मैं ऐसी मगन हो जाऊंगी उसमें कि फिर संसार सागर संसार सागर में डूबने का संसार के अंधकार में भटकने का कोई अवकाश ही नहीं रहेगा असल में संसार के इस अंधकार में भटकना क्या है ये मेरा और ये तेरा और ये मैं और ये तू। ये जो झगड़ा लगा हुआ है ना यही भटकना है इसके सिवाय भटकना नाम और कुछ नहीं है भगवान ने कहा माता आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मुझसे पहले प्रार्थना की थी रावण मारने के लिए इसलिए मैं मनुष्य रूप में आया हूँ तुमने और दशरथ ने पहले तपस्या से मेरी आराधना की थी और तुम्हारे मन में ये था कि परमेश्वर हमारा पुत्र हो जाए। देखो ये एक खास बात ध्यान में लाने की है वैदिक धरण की है और विशेष बात है की कि दूसरे किसी भी मत के अनुसार परमात्मा किसी का पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि वो निराकार ही रहता है निर्गुण ही रहता है निर्विकार ही रहता है ये तो वैदिक धर्म है क्योंकि सर्वोपादान है परमात्मा आकृति कुछ भी हो वो है परमात्मा का स्वरूप ही तो सर्वोदापादान रूप में सबका उपादान मसाला मैटर जिस मैटर से ये सृष्टि बनती है वो मैटर परमात्मा ही है ये बात दुनिया के किसी धर्म में नहीं मानी जाती इसलिए जो लोग दूसरे मजहबों का संस्कार लेकर के भारतीय धर्म का संस्कृति का अध्ययन करते हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती है सो तो तो परमेश्वर जो है वो पुत्र के रूप में भाई के रूप में पति के रूप में बहन के रूप में स्वामी के रूप में सबके रूप में नौकर के रूप में, में, में परमेश का साक्षात्कार हो सकता है वो कुत्ते के रूप में भी परमेश्वर का साक्षात्कार मक्खी मच्छर के रूप में भी परमेश्वर का साक्षात्कार हो सकता है ये इस धर्म की विशेषता है तो ये जो तुम्हें तुम्हारे मन में हमें पुत्र के रूप में पाने की इच्छा थी उसके कारण ऐसा किया है ये पूर्व पूर्व जन्मों की तपस्या का फल है और मेरा दर्शन संसार सागर ऐसी पार उतारने वाला होता है दूसरे के लिए दुर्लभ है हमारा और तुम्हारा या जो ये जो संवाद है इसका जो स्मरण श्रवण पाठ करता है उसको मेरे स्वारूप्य की प्राप्ति होती है अब तो मैया से ये कह के राम जी बालक बन गए मातरम रामो बालु बूतवान अब इसमें एक विशेषता यह है कि किसी भी इंद्रिय से जो रूप दिखाई पड़ता है उसके रूप में तो परमात्मा है ही लेकिन जो संबंध मालूम पड़ते हैं संसार में उन संबंधियों के रूप में भी परमात्मा है इस बात को इस बात को साधारण लोग नहीं जानते हैं केवल वस्तुओं के रूप में ही परमात्मा का आदुर्भाव नहीं हुआ है जितने संबंध मन में भागते हैं उन सब संबंधों के रूप में भी परमात्मा का ही आदिभाव है इसमें परिणाम नहीं है इसमें परमात्मा ज्यो का त्यों रहता हुआ ही मालूम पड़ता है ऐसा अब तो बालक हो करके रामचंद्र भगवान रोने लगे अब ये रोना भी दुनिया में आप ऐसे किसी ईश्वर को जानते हैं किसी मजहब के ईश्वर को जिसको रोना आता हो? सीता ईश्वर नहीं है वो मोहम्मद भी ईश्वर नहीं है ये तो संदेश लाने वाले हैं, ये तो, आगे आगे तो आता हूँ ये बात आप दुनिया में रहा रहा और रो है, ये ईश्वर का रू रोड़ोन श्रवन कलम ब्रह्म वाला जो सिद्धांत होगा उसी सिद्धांत में ये देखने को मिलेगा ब्रह्म दम्तरबं, दम्तरबं, ये परमात्मा हम तो रामचंद्र जब रोने लगे तो बालक अवस्था में भी इंद्रनील मणि के समान नीलम के समान चमा चम चम उनका शरीर चमकता था। आँखें बड़ी बड़ी थी। अत्यंत सुंदर थे। जैसे बालक अरुण का प्रकाश फैल रहा हो और सारी देवताओं को बड़ा भारी आनंद देवताओं को बड़ा भारी आनंद देने वाले अब दशरथ जी के पास ये समाचार पहुंचा कि आपके तो बेटा हुआ है पुत्रोदत्सव आनंद अर्णव मग्नोत्सव आज जो गुरु ना सशरथ जी आनंद के समुद्र में मानो डूबने उतराने लगे और वशिष्ठ जी के साथ वहां आए स्वयं तो अकेले नहीं आए हो वशिष्ठ जी को साथ लेकर के माने यहां पुत्र के दर्शन में भी केवल ममता की प्रधानता नहीं है धर्म और ज्ञान की भी प्रधानता है जहां गुरु जी स्वयं उपस्थित हैं वहां धर्म भी है और ज्ञान भी है अपने मन से चाहे कितना भी अच्छा काम किया जाए उसमें भोग रहता है उसमें काम रहता है और गुरु की इच्छा से आज्ञा से जो काम किया जाता है उसमें धर्म और निर्वाधनता रहती है अब आनंद में मग्न गुरु जी भी आए और दर्शन किया आके आंखों में आनंद के आंसू आने लग गए कमल नयन श्री रामचंद्र को देख कर और जात कर्म गुरु के द्वारा उन्होंने करवाया गुरुा जात कर्माणी कर्तव्या जकारतः ये कहते हैं जात कर्म कर्तव्य वैसे दुनिया में सब पशु पक्षी मच्छर आदमी प्रकृति में जैसे पैदा होते हैं सब पैदा है। होते हैं एक तरीके पैदा होते हैं संस्कार के द्वारा इनमें विशेषता उत्पन्न की जाती है यदि बच्चे को बैठना न सिखाया जाए बैठ के खाना न सिखाया जाए हाथ से खाना न सिखाया जाए बोलना न सिखाया जाए तो वो कैसा रहेगा भेड़िए की तरह रहेगा जिसके संग में रहेगा वैसे ही तो हो जाएगा न इसलिए जो लोग कहते हैं सहज स्वभाव से सब ठीक हो जाता है अपने आप ठीक हो जाता है वो तो वैदिक धर्म के स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानते हैं बिना संस्कार के मनुष्य को सवारा नहीं जा सकता बाल उगते हैं सिर पर उनका संस्कार होता है ऐसे गर्भ का संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार तो पुंजन संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार ये सब संस्कार होते हैं जात कर्म संस्कार जिससे मनुष्य के बालक में मनुष्योजित सदगुण का आधान किया जा सके नहीं तो वो जैसे पशु पक्षी जैसे होते हैं वैसे ही होगा इसलिए शिक्षा की संस्कार की आवश्यकता होती है तभी वो अर्थ धर्म का मोक्ष चारों वर्ग प्राप्त करने योग्य होगा बिना संस्कार के बिना शिक्षा के तो बालक कोई नहीं सकते वैदिक और गार्भिक दोष की निवृत्ति के लिए मनु जी ने कहा वैदिकम गार्भिकन चाइना वैदिक और गार्भिक जो दोष है उनकी निवृत्ति के लिए संस्कार करना चाहिए तो संस्कार करवाएं। अब कई कई के, -के, -के भरत भी हुए और सुमित्रा के दो बड़े सुंदर बालक पैदा हुए तो हजारों गांव राजा ने ये लोगों को संग्रह करना तो खूब आता है पर देना नहीं आता अच्छा देखो आता है पैसा तब ज्यादा नहीं सोचते हैं कि ये कहां से आया है और किसी को पांच रूपया देना हो तो कितना सोचते हैं ये असल में पैसे की ममता सोचवाती है वो धर्म थोड़ी सोचवाता है कहीं से भी आ जाए घर में पैसा मंजूर है परंतु जाना हो तो तुरंत विचार करने लगते हैं कि कहीं जाने न पाए तो मनुष्य के जीवन में देने का भी अवसर होना चाहिए हो जिसके घर में आने आने का तो अवसर हो और जाने का अवसर न हो तो उसके तो घर को ही वो तोड़ डालेगा तोड़ डालेगा वो तो पानी की तरफ बहेगा तो ग्राम सहस्त्राणी ब्राह्मणी भी हो मुदा बड़े आनंद में भर के राजा दशरथ ने हजारों हजारों गांव ब्राह्मणों को दे दिए सुवर्ण दिए रत्न दिए वस्त्र दिए सुबह सुरी ही अच्छी अच्छी गऊे दी क्योंकि जो लोग वेद के स्वाध्याय में कर्म कांड में ज्ञान में ध्यान में यज्ञ में जाग में अपना समय व्यतीत करते हैं उनका ध्यान तो राजा को ही रखना पड़ता है गृहस्थ को ही रखना पड़ता है ये वेदों के प्रसंग में ऐसा आता है कि अगर मंत्र का कोई अक्षर कोई मात्रा ब्राह्मण अशुद्ध बोले तो अशुद्ध बोलने का दोष जजमान को लगता है ब्राह्मण तो बोलेगा अशुद्ध तो कर्म का नियम तो ये होना चाहिए कि जो अशुद्ध बोले उसी को अशुद्ध बोलने का दोष लगे लेकिन यहाँ कर्म नियम का बिल्कुल अपवाद कर दिया हमारे विद्वानों ने उन्होंने कहा कि ये जजमान का काम है कि अपने पुरोहित को पढ़ावे लिखावे अच्छा जो विद्वान बनावे उसका सहारा एक जगह हम गए वेद भवन में छह बच्चे पढ़ रहे थे छोटे छोटे इससे इससे वो भी पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ के तब वेदन में आके वेद भवन में आके वो रुद्री बिचारे पढ़ते थे वही वेद भवन में लाखों रुपए की इमारत में वो छह बच्चे पढ़ते थे तो मैंने पूछा पंडित जी से दो पंडित थे वहाँ मैंने उनसे पूछा कि पढ़ने वालों को खाना पीना जीविका देते हैं क्या देते हैं तब लोग पढ़ते क्यों नहीं तो उन्होंने बताया वो कहते हैं कि पढ़ने तक तो तुम देते रहोगे हमको डेढ़ सौ रूपया महीना दोगे हम पढ़ लेंगे तब क्या होगा हमको वो भी बताओ कि पढ़ने के बाद हमारी जीविका बनेगी कहाँ हमको नौकरी मिलेगी कहाँ हमको कर्मकांड मिलेगा कहाँ जगह मिलेगा कहाँ पढ़ेंगे तो ये यजमानों का काम है कि लोगों में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए जब हम सुनते हैं ना बड़े बड़े महाराज धनियों के घर में जो कर्मकांड कराने वाले पंडित होते हैं ऐसा मंत्र बोलते हैं कि एक बार चित्त जो है वो गिन ग जाता है तो असल में यदि दान नहीं दिया जाएगा और वो जीविका के संबंध में निश्चि नहीं होंगे तो कैसे वेद शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे राजा दशरथ ने लुटा दिया महाराजा और रामचरित में तो लिखा है ऐसा लुटाया ऐसा लुटाया आहा, कि जिनको मिलता था वो भी अपने पास नहीं रखते थे ऐसा आनंद ऐसा आनंद था। तो इसके बाद गुरुजी ने नामकरण संस्कार किया नामकरण संस्कार भी होना चाहिए क्योंकि जो नाम रखा जाता है कभी न कभी बच्चा उस नाम के बारे में मालूम करता है कि ये नाम क्यों रखा हुआ है तो टिंकी पिंकी अगर नाम रहेगा तो बच्चों का नाम तो ऐसा रखते हैं हमारा तो नामकरण भी एक संस्कार है राम नाम हो तो बच्चा कभी न कभी पता लगावेगा कि राम कौन थे और उनका नाम हमारा नाम कैसे रखा गया तो राम के सदगुणों का उसको ज्ञान होगा और और मंकी नाम रखोगे तब वो कौन सा सद्गुण सीखेगा तो जिसमें ये प्यार प्यार करके बालक के भविष्य को तो नहीं बिगाड़ना चाहिए ना जम रमंते मुनो विद्य ज्ञान विप्ल तम गुरु प्राहरा रमणाथ राम इत्यपि जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि रमते हैं कब रमते हैं कि जब विद्या तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है विद्या ज्ञान विप्लव उनका नाम है राम है उसमें रमणाथ राम सब में रमते हैं इसलिए भी राम है और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष उनमें रम जाते हैं इसलिए भी उनका नाम राम है सबका भरण पोषण करने के कारण वो भरत हुए और लक्ष्मण से जुक्त होने के कारण लक्ष्मण हुए शत्रुहता होने से शत्रु हुए ये नामकरण संस्कार भी अपने मन से नहीं किया गया गुरु ने ये नामकरण संस्कार किया तो। ब्राह्मण के बच्चे का नामकरण करना हो तो पिता दसवें ही नाम कर जाते दसवें दिन पिता स्वयं नाम संस्कार करे नामकरण और क्षत्रिय वैश्य के हो तो ब्राह्मण नामकरण संस्कार करता है और नारायण वो नाम भी नक्षत्र ना के अनुसार होता है महीने के अनुसार होता है राशि के अनुसार होता है उसकी बड़ी विद्या है ये नहीं कि चाहे जिसका चाहे जो नाम रख दिया अंत ये अंदाजी काम नहीं चलता है इसके लिए शास्त्रीय व्यवस्था है अब लक्ष्मण जी रामचंद्र के साथ शत्रुघ्न भरत के साथ मिलके खेल खेलते थे और क्योंकि पायस का हिस्सा जो कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था उसमें से लक्ष्मण आये और जो कैके ने दिया था उसमें से शत्रुघ्न आये तो अंश अपने अंशी की ओर झुकता है अंश अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है इसलिए इन दोनों का और अंश की एक और भी लीला है अंशी ही तृप्त हो जाए तो अंश तृप्त हो जाता है अन विश्वात्मा भगवान तृप्तता परमेश्वर तृप्त हुआ और सारी दुनिया तृप्त हुई राधा तृप्त हुई और सब सखियां तृप्त हुईं सीता तृप्त हुई और सब दासियां तृप्त हुईं परमेश्वर तृप्त हुआ और सब जीव तृप्त हुए अंश की तृप्ति से ही अंश की तृप्ति हो जाती है अलग से तृप्ति की कोई आवश्यकता नहीं करनी पड़ती तृप्त करने की तो जिस पर राम प्रसन्न है उस पर लक्ष्मण प्रसन्न है जिस पर भरत प्रसन्न है उस पर शत्रुघ्न प्रसन्न है उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण में है कि एक पलंग पर श्री रामचंद्र भगवान को सुला दिया गया अब उनको नींद ही न आवे न तेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम जब तक लक्ष्मण जी को लाकर उनके पलंग पर सुलाया न जाए तब तक रामचंद्र को नींद नहीं आती मृष्टम उपासनीतम उपास नचासन शीतम बिना मीठा से मीठा बढ़िया से बढ़िया मिठाई लाके राम जी के सामने कोई रख दे कि खाओ तो जब तक लक्ष्मण